शांति शांति ही ओम इस वेद विज्ञान की चर्चा में हम वेदोक्त धर्म पर विचार कर रहे हैं और इस विचार के लिए ऋग्वेद के अंतिम सूक्त के मंत्रों पर हमने चर्चा की उसी क्रम में हम अगले मंत्र की चर्चा करेंगे चार मंत्रों का यह सूक्त है इसका ऋषि संवन है इसका देवता संज्ञान है और मंत्र था सनो मंत्रह समिति ही समानी समानम सामनम मन सह चितमेशा सामनम मंत्र वो हविषा जुहोनी इसके पदों की चर्चा करते हुए हमने देखा था कि परमेश्वर का उपदेश इसमें है तुम्हारा विचार समान हो तुम्हारा संगठन समान विचारों का हो तुम्हारा विचार चिंतन मिलकर किया गया एक जैसा एक दिशा में जाने वाला हो समानो मंत्र समिति समान समानम मन है सहचित हमेशा तुम्हारा मन और चित्त भी समान हो समानम मंत्रम अभिमंत्र मैं तुमको समान इस मंत्र के लिए अभिमंत्रित करता हूँ निर्दिष्ट करता हूँ न वो हविशा जुहोमी तुम्हारे लिए जो सब सामग्री है वो भी समान रूप से तुम्हें विभाजित की है दी है प्रदान की है इसके अगले मंत्र में जो चर्चा है वो है समानी व आकृति समाना हृदयानी वह समानमस्त वो मनो यथा व सुसहासत इसका शब्दार्थ है कार्य करने का जो उत्साह है पहले मंत्रों में कार्य करने का विचार और इस मंत्र में कार्य करने का उत्साह कार्य करने की तीव्र इच्छा समानी व आकूति समान हृदयानी व तुम्हारे हृदय भी समान हो समान अस्तु वो मन तुम्हारा मन भी समान हो यथा वह सुसहासती इसमें हृदय और मन दो शब्द हैं और दोनों पर हमने विचार करते हुए देखा था हृदय यहाँ भावनात्मक पक्ष के रूप में आया है क्योंकि हमने विचार किया हृदय एक अंग है अवयव है जो रक्त का आदान प्रदान करता है और इसीलिए उसको हृदय कहते हैं हरती ददाती याति यहाँ पर मन और हृदय दोनों शब्द पढ़े समानी व आकूति समाना हृदय यानी व समान मस्त वो मन तो तुम्हारा मन और हृदय भी समान हो इस प्रसंग में और दूसरे भी जहां विचार चिंतन का प्रसंग है उसमें हम ये देखते हैं कि मन के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है और वास्तव में जो क्रियाशीलता है वो मनुष्य के अंदर मन के द्वारा ही रहती है रचना के क्रम में हमने शिव संकल्प सूक्तों में देखा था कि मंत्र की स्थिति बुद्धि के साथ है मन की स्थिति बुद्धि के साथ है मंत्र में जो मन कहा गया है वो वो चीज जो बुद्धि का एक भाग जिस काम को करता है महतत्व का एक भाग जिसको काम को करता है वो मन है महत बुद्धि है और मन इंद्रिय है और दस प्रकार की जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हमने ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के भाग में बांटा हुआ था जिनसे हम संवेदनाएं प्राप्त करते हैं वो हमारी ज्ञान इंद्रिया हैं और जिनसे क्रिया होती है वो कर्मेंद्रिया है और मन इन दोनों का नियामक है दोनों का नियंत्रण करने वाला है वो जब ज्ञानंद्रियों के साथ जुड़ता है तो वो ज्ञानेन्द्रिय है और जब वो कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ता है तो कर्मेंद्रिय है इसलिए उभयात्मकम मन मन जो है वो दोनों ही तरह का है ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है तो हमारे पास मन मुख्य चीज़ है जो इस संसार से आत्मा को जोड़ता है इंद्रियों के माध्यम से मन ही सबसे काम करता है कराता है और उसका सुख दुख हानि लाभ पुण्य अपुण्य आत्मा को मिलता है क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं मन भी जड़ है बुद्धि भी जड़ है तो बुद्धि मन इंद्रियां ये सब जड़ हैं इसलिए कोई भी इनका किया हुआ काम इनके हानि लाभ के लिए नहीं होता उसका जो परिणाम है उसका जो हानि लाभ है उसका उत्तरदायी आत्मा है लेकिन मन की शक्ति इतनी है मन का सामर्थ्य इतना अधिक है कि सब पाप पुण्य का उत्तरदायित्व तो मन पर डाला गया है श्री कृष्ण ने गीताजी गीता में कहा है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मन जो है मनुष्य के मुक्ति और बंधन का कारण है मन के ठीक चलने से मुक्ति होती है और मन के गलत अनुचित चलने से बंधन होता है तो इस बंधन और मुक्ति को दिलाने वाला जो साधन है वो मन है इसलिए इस मन को ठीक रखना इस मन को ठीक रास्ते पर चलाना मन को अपने नियंत्रण में रखना ये हमारे धर्माचरण के लिए अनिवार्य है हर धार्मिक काम में मन को हमें रोकना होता है मन जो चीज चाहता है मन जो चीज करता है वो लगती अच्छी है पर होती अच्छी नहीं है इसलिए मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है और मन पर नियंत्रण जो होता है वो बुद्धि से होता है ये जो हमारी काम की परिस्थिति है मन की जो भिन्न भिन्न भिन हैं, उसके सामर्थ्य को बताने वाले शब्द हैं मन के लिए काम धृति ही विचिकित्सा और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। कामना इच्छा को कहते हैं कुछ करने का जो भाव है काम शब्द संस्कृत में बहुत व्यापक है लेकिन ये सीमित अर्थ केवल शरीर की जो संतान उत्पत्ति क्षमता है उसके लिए प्रयुक्त करते हैं हम लेकिन इसका उतना ही अर्थ नहीं है वो इसका अनिवार्य मुख्य अर्थ है मुख्य बन गया है सामान्य रूप से काम इच्छा को कहते हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं कामना तो ये जो कामना है ये अनिवार्य है क्योंकि इच्छा तो अच्छे की भी होती है और इच्छा बुरे की भी होती है यदि इच्छा न हो तो कुछ काम ही न हो जो बुरा काम करता है उसके पीछे भी उसकी इच्छा है और जो अच्छा काम करता है उसके पीछे भी उसकी इच्छा कारण है इसलिए मनु महाराज ने एक जगह लिखा है अकामस्य क्रियाकाचित क्रिया नेह करिचित यत् सर्व काम चेष्टितम कहता है इस संसार में कामना के बिना कुछ होता नहीं है यदि कामना मनुष्य में न हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है वो न अध्यात्म कर सकता है न संसार का काम कर सकता है इसलिए वो कहते हैं अकामस्य क्रियाकाचित दृश्यते दृश्य नेह करिचित इस संसार में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है जहाँ करना पाया जा रहा है उस सब के पीछे कामना है जो कुछ भी चेष्टितम क्रियाशीलता जहां पर भी है कामस्य चेष्टितम इच्छा का परिणाम है जब यह संसार नहीं था तब यह संसार बना कैसे तो वहां आता है अकामायत ईक्षत उसने देखा उसने चाहा उसने इच्छा की वो हो गया तो यह संसार बना वो भी इच्छा से बना यदि परमेश्वर के अंदर संसार बनाने की इच्छा न होती तो यह संसार नहीं बन सकता था इच्छा से हमको यह लगता है कि परमेश्वर भी हमारी तरह की इच्छाएं करता हो हम इच्छा करते हैं तो जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा करते हैं। या जो वस्तु हमको कष्ट देती है दुख देती है उसे हटाने की इच्छा करते हैं हमारे पास दो ही तरह की इच्छाएं हैं जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की इच्छा है जो प्राप्त है किंतु हमारे लिए कष्टदायक है हमारे लिए अनुचित है तो हमको उसको हटाने की इच्छा है लेकिन दोनों ही स्थानों पर कामना के बिना कोई प्रयत्न नहीं हो सकता इसलिए प्रयत्न करने के लिए कामना का होना अनिवार्य है और वो कामना मन से होती है मन के अंदर होती है वो इच्छा चेतना का गुण है इच्छा द्वेश सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति तो ये सब जो पीछे जिनका विस्तार से वर्णन किया वो मन के अंदर पैदा होती है इसलिए जब हम कहते हैं कि उसके अंदर कामनाएं हैं तो भी मन ही वहां अभिप्रेत होता है जो अच्छी और बुरी कामना है इसके लिए हमने पीछे दो तरह के शब्दों का प्रयोग किया था वो भी मन से जुड़े हुए थे संकल्प और विकल्प जब हम कुछ करने की सोचते हैं और उस सोच को जब अंतिम रूप देते हैं निश्चय के रूप में बदलते हैं तो उसे संकल्प कहते जो न करने के परिणाम या दुख हो सकते हैं या कोई करने की हानि हो सकती है वो विकल्प कहलाता है तो मन में ही संकल्प होता है मन में ही विकल्प होता है मन में ही कामनाएं होती हैं एक और शब्द मन के साथ काम में आता है मन के संदर्भ में आता है विचिकित्सा विचिकित्सा का अर्थ होता है संशय संदेह जब हम कोई काम करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए हम चलते हैं तो उससे होने वाले लाभ हानि का विचार कर उस लाभ हानि के विचार से करें न करें कब करें कब न करें तो निश्चय से पहले जो हमारा विचार का डावाडोल होना है कभी सोचना है कभी नहीं सोचना है कभी करने की बात करना है कभी नहीं करने की करना है तो ये जो संशय की स्थिति है इसे भी चिकित्सा कहते तो इस तरह से हमारे मन के इतने सब काम के कारण इतने सब रूप हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी धृति है अधृति है धैर्य वो भी मन से में होता है धैर्य जो धर्म का सबसे बड़ा लक्षण बताया गया था जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की वो धैर्य और आय धैर्य हमारे यहाँ दोनों हैं अर्थात अच्छे कार्य में जब हम व्या लगे होते हैं तो हमें धैर्य से लगना होता है लेकिन जब किसी बुरे काम की बात आती है तो हम उसको सहन न कर पाए उसके में उसके में धैर्य न रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए दोनों ही परिस्थितियाँ चाहे वो धैर्य की हों या अधैर्य की वो मन से जुड़ी हुई हुई है तो ये जो बात इसमें कही गई कि हमारा जो मन है वो उसके अंदर जितने भी भाव पैदा होते हैं वो सब भाव ठीक होने चाहिए अनुकूल होने चाहिए अर्थात तो वो होते तो हैं और वो बुरे भी नहीं होते और वो केवल अच्छे भी नहीं होते जैसे धृति और काम के बारे में हमने चर्चा की ऐसी ही चर्चा आप स्मृति के बारे में कर सकते हैं धी के री के तो धी ही जो है वो बुद्धि को कहते हैं अर्थात हमारा हमारी जो बुद्धि है जिसको जिससे हम चीज़ को पकड़ते हैं जिसके अंदर हम देर तक उसको याद रखते हैं इसमें साहित्य में दर्शन में इसके बहुत सारे भेद हैं सामान्य बुद्धि तो बुद्धि है जिसमें धारण किया जाता है जिसको मैं जाना जाता है धी है धृती है और उसके साथ साथ प्रज्ञा है प्रतंभरा है वहाँ है अभी बहुत सारे शब्द हैं जो इस मन की परिस्थितियों से जुड़े होते हैं तो वो कहता है कि श्री जो है ये भी मन से होती है शोभा जो है मन से है कैसे मन से है ऐश्वर्य कहता है जो ऐश्वर्य है उसकी प्राप्ति का जो यत्न होता है वो मन से प्रारंभ होता है तो उसका अच्छे धन की अच्छे ऐश्वर्य की अच्छे साधनों की प्राप्ति करने की इच्छा रखना और बुरे से रुकना तो मंत्र में जो बात कही है समानी वा आकूति समाना हृदयानी व समान वो मना तो यहाँ मन का विस्तार से विवेचन किया है शांति राषध य शांति वनस्पत शांतिर्श् देवा शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांति रि क्षमा शांति चा